नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आप हमें आशा करता हूँ सभी बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे बिल्कुल रिलैक्स होंगे तो आइए आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ मुंबई से कलाकार जुड़े हुए हैं थिएटर आर्टिस्ट है टीवी एंड फिल्म आर्टिस्ट है मुझे अच्छा लगा जब मैं पहली बार लोनावाला में उनसे मुलाकात हुई तो मुझे एक दिमाग में था कि कब सर को लाइव लें तो आज वो मौका आया है जयंत गाड़ेकर एक्टर हमारे साथ हैं उनका बहुत बहुत दिल से स्वागत है आज के सेशन में इन चंद तालियों के साथ जयंत बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप नमस्कार जी, मैं बहुत खुश स्वस्थ हूँ और आज के समय में स्वस्थ हूँ कहना बहुत मायने रखता है बहुत गंभीर अर्थ है और बहुत अच्छी खबर है वो तो मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ आपको की मैं स्वस्थ हूँ खुश हूँ और आज मेरी <laughs> होगी ये क्योंकि आपसे एक बार मिल पा रहा हूँ मैं पुरानी याद संजो रहा हूँ और बहुत खुशी रेडियो मधुबनी पर फिर मुझे आने का मौका मिला है और सबसे बात करने का मौका मिला है बहुत बहुत शुक्रिया रेडियो का और आपका जैन सर बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको देखकर भी मुझे और हमारे सभी दर्शक मित्र जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे देख रहे हैं उन सभी को भी अच्छा लग होगा आपको यहाँ देख और इसके साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं माधव यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पार्वती जी बहुत बहुत आपका स्वागत है आज के सेशन से में आप दोनों नमस्कार साथ डॉक्टर भरका जी जुड़े हुए हैं नागपुर से उनका भी बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार कैसे है आप अच्छा अच्छा जी जी जी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एक्टर जयंत सर से बात करेंगे उनके बारे में जानेंगे वैसे आप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 थिएटर से जुड़े आप थिएटर से जुड़ने के बाद फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आपका एडमिशन हुआ उसके बाद फिर आप टीवी एंड फिल्मों से जुड़ना आपका हुआ तो बहुत सारे फिल्म आपने काम किया है छोटा हो या बड़ा हो एक्टर एक्टर ही होता है हर किस्म का एक्टिंग करना ये अपने आप में एक कमाल की बात होती है तो वो आप करते रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही खुशी हो रहा है कि मैं आपके साथ हूँ और आप हमारे साथ है थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए वर्तमान समय आप कहाँ पर है मैं अभी मुंबई में हूँ और मैं कई वर्षों से मुंबई में रह रहा हूं। मुंबई मेरा है फिलहाल। हु और इसके पहले का प्रवास तो में बताने कहा तो मुंबई में हूँ मुझे सत्रह वर्ष सोलह सत्रह वर्ष अभी मुंबई में हुए हैं और मैं जूझ रहा हूँ अभी भी अच्छा कर रहा हूँ अपने प्रयासों के आधार पर और अपने अनुभव के आधार पर प्रशिक्षण के आधार पर तो जब से मुंबई में आया उसके बाद के बाद बताता की कभी आ तो मुंबई तो तो तो तो में आकर के चूंकि में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जिसको आप एन एस डी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नाम से जानते हैं मैंने मुंबई आने के बाद पहला प्रयास किया था कि मैं नाटकों में काम कर पाऊ एक व्यावसायिक अभिनेता के तौर पर प्रोफेशनल एक्टर के तौर पर मैं उसमें काम कर सकू और उसके लिए मैं जाकर जैसे कि हमारे महाराष्ट्र में होता है, मैं मेरी है तो मैं मराठी होते हैं उन निर्माताओं से जाकर के प्रशिक्षण लेकर के आया हूँ और आपके साथ आप जुड़ना चाहता हूँ काम करना चाहता हूँ और मैंने पहले नाटक में काम पा भी लिया था व्यावसायिक नाटक जो मैंने किया था बहुत ज्यादा पोस्ट बोम्बिलवाड़ी मराठी का वर्ष का सबसे यशस्वी जिसको कहते हैं कमर्शियली सुपरहिट नाटक रहा हमने दिन उस नाटक के 500 शोज मराठी अच्छा। में इतना इसकी गति होती नहीं है नाटक, नाटक के तो थी और आज से पंद्रह मशहूर हो जब ये नाटक किया था तो तब हमारे मराठी रंग तो जो थिएटर इंडस्ट्री की है अपने परमान पर हमने जो नाटक किया था वो तीन सौ मैंने पहचान हमारे मुंबई में और बेहतरीन काम करता है नाटक उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया सब लोगों ने करीब करीब देख ही लिया था पांच सौ शोज मायने रखते सर बहुत सोचते थे सब लोगों ने देखा था और धीरे धीरे मुझे अपने अन्य कामों में जैसे कि कोई टेलीविजन का एड फिल्म बनाते हैं तो उन लोगों ने मुझे बुलाना शुरू किया फिल्म में मराठी फिल्म में हिंदी फिल्म में मुझे बुलाना शुरू किया और मैंने शुरुआत फिल्म से करी थी मैंने शायद एयरटेल का एक पहला टीवीसी मैंने किया था हम टीवीसी कहते हैं भाषा में कमर्शियल वो मैंने पहला किया था शायद आप लोगों ने देखा हो बड़ा लोकप्रिय हुआ था उस समय का अब कोई भी हो सकता है मोबाइल और दोस्तों पर मात्र मोबाइल तो एक वैसा दृश्य था कि हम सलून में बैठे हैं और मेरा फेशियल वगैरह हो हो मोबाइल बचता हैं। सब लोग अपना अपना हैं। पता है कि जो चाय देने आया लड़का एक रुपये की वो लड़का भी अब मोबाइल पे बात कर रहा है तो पंद्रह वर्ष बड़ी खबर थी कि अब गरीब या कोई भी दो सौ रुपये महीना भी दे सकने वाला मोबाइल में बात कर सकता है दोस्तों मेरे उसके तो खीरे टांग से उड़ जाते हैं वो आज भी आपको इंटरनेट पे कहीं मिल जाएगी वगैरह देखना <laughs> तो उस से मैंने पहली बार पर्दे पर वो अपना पदार्पण किया था और उसके बाद में कमर्शियल्स में मैंने काम कर चुका हूँ मैं ज्यादा ही होंगे मुझे दो सौ याद आ रहे हैं अभी एक संख्या और कोई भी कंपनी का नाम लीजिए आइडिया टाटा नोकिया एयरटेल पार्ले रिलायंस आईसीआई जो भी टॉप का ब्रांड होगा इंडिया का जैसे शायद ही कोई हो, जिनके लिए मैंने काम ना किया हो अब आ गया इंटरनेट है तो अगर आपको अचानक अरे ये तो बहुत देखा है हमने बहुत बार देखा है तो आपको मजा आएगा देखने में तो ये बड़ा जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग रहा अब चूंकि मैं इंटरव्यू दे दे के उसमें से हाईलाइट चुन के बताने की आदि हो गया हूँ तो सबको लगता है और उन्होंने एक किया दूसरा किया तीसरा किया दसवा क्या ऐसा नहीं हुआ है जो में यात्रा जो है, वो रही है, रही है। इस में कदम रखे सब चाहता। चाहता। लोग अपने अपने किस्मत को आनेर को चाले करे अपने आह्वान दे खुद को तो वो उनके लिए बेहतरीन रहेगा और मैं सौभाग्यशाली आज अन्य कलाकार भी है तो वो जानते कला क्षेत्र में कैसी संघर्ष में यात्रा सबको तय करनी होती है चाहे तो जाए कला प्रशिक्षण में जाए तो प्रस्तुति में जाए कला करना चाहे बीतना तो ही पड़ता है, है और इसके बाद हम तो देते हैं। वो अपने आप में एक हर बार नया संघर्ष होता है क्योंकि हम हर बार जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमारा अपना पूरा अनुभव का संचय आरक्षण का रहे होते उसको हम हम अपनी कसौटी पर खरा उतारने के प्रयास में होते हैं और हम कलाकार जानते कि वो कभी भी खरा नहीं उतरता क्योंकि कि हमें वो असंतोष हर कदम रहता है और जब तक तो वो असंतोष रहता है हम नए के प्रयास में रहते हैं तो ये रहा, बात फिल्मी भाषा में बात करूँ जो कि अब लोगों को पसंद है तो मैं बताऊँ कि मैं बॉलीवुड की नई कुछ तो कम से कम मेन स्ट्रीम जो बिग बैनर फिल्मी साठ पचास साठ फिल्मों में अब फिल्म तक आ चुका हूँ जिसमें से कई नाम है जो आपको बताते ही आप इकल पढ़ोगे अरे हाँ ये तो इसके लिए जानते हैं हम इन फिल्मों के बारे में आपने शाहरुख खान साहब की डॉन फिल्म सुनी होगी जब उन्होंने पहली बार आके देखा था उसका तो उसमें मेरी शिरकत है सलमान खान साहब की तेरे नाम फिल्म में मेरी शिरकत है तो फिल्म का नानायक हो ना खलनायक हो लेकिन मैं अन्य मसालों में आता हूँ तो अब बताने के होने तो के बाद से अब आप जब फिल्म देखोगे तो हर एक घंटे में या टीवी पर चार घंटे देखोगे तो उसमें दो में मैं आपको नजर आ ही जाऊँगा आपते हो और मैं मतलब फहरिश तो सारी याद आती नहीं बट फिर भी अच्छी अच्छी फिल्मों के नाम लि रावड़ी राठौड़ आपने शायद अक्षय कुमार सारो इस, इस समय जो नया समय आया था दौर आया था हिंदी सिनेमा दोबारा से चलने लगा था और हंड्रेड तो कहते हैं उस क्लब में आने वाली पहली फिल्म है तो उसका भी मैं एक स्वाभिमानी हिस्सा हूँ की मुझे अभिमान है की मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ और कई ऐसी फिल्म है बदलापुर नाम की फिल्म आई थी श्री राम साहब की उसमें राहुल धवेल साहब ने बनाई थी गुड्ढा मर गया उस फिल्म में मैं हूँ अब नाम अचानक से याद नहीं आते वो किस्से और वो सारी चीजें जरूरती है एक से एक किस्से हैं और सारे अब मुझे भी खुद को कभी कोई पूछता है कि सर मुझे यही आर्टिकल छापना है मुझे फिल्मों के नाम दीजिए तो मुझे खुद गूगल पे ढूंढना पड़ता है की दस साल पहले आठ साल पहले क्या कर छोड़ चुका हो बड़ा मजा आता है और एक से एक चीजें हैं मैंने फिर इसी दौरान मराठी में भी कुछ अच्छा काम किया मेरी माधुरी है मराठी जब मैं मुंबई आया तो उस वर्षी श्वास नाम की एक मराठी फिल्म आई थी राजस्थान इस में तो इसने श्वास फिल्म का नाम ना सुना हो उस वर्ष वो भारत की पहली प्रविष्टि थी ऑस्कर्स के लिए और उस निर्देशक ने दोबारा जब फिल्म बनाई तो उसमें मैं हूँ श्वास में मेरी शिरकत नहीं है उन्होंने बाद में नदी वहां फिल्म बनाई थी उसमें मेरी शिरकत थी जो आप पिछले साल लोनावाला में फिल्म फेस्टिवल में मिले थे उन्होंने विशेष रूप आमंत्रित किया था उसी के साथ समय मेरी एक नई फिल्म और आई थी बाबा मराठी फिल्म में बाबा हाँ हाँ वो फिल्म, और उस फिल्म का निर्माता है संजय दत्त साहब ने प्रोड्यूस किया इस फिल्म को और उनकी पहली मराठी फिल्म है वो प्रोडक्शन थी तरीन फिल्म में उसने कई पुरस्कार जीते हैं और बहुत अच्छा विषय उसमें है एक बहरे मतलब जो बोल नहीं पाते जो सुन नहीं पाते मा बा अपने बोलने सुनने वाले बच्चे की परवरिश कर रहे हैं और उनके बीच कुछ है और के। जब कभी आप जब देखने को मिले आप सच में खुश होंगे तो उसका भी मैं हिस्सा हुआ बॉलीवुड की जो मराठी पोस्टर बॉयज नाम की फिल्म आई थी जो बाद में आपने हिंदी में शायद देखी बनी थी उसकी बाद में सनी देवल साहब के साथ उसका ओरिजिनल मराठी वर्जन है उसका भी तो ऐसा भी काफी सारा काम मेरे हिस्से आया है और आ रहा है तो ये पार है, है। तो बहुत <laughs> अच्छा पार्वती जी को मैं कहूंगा की एक छोटा सा गीत प्रेजेंट करे उसके बाद डॉक्टर बरकाव जी को भी मैं कहूंगा बीच में एक ब्रेक लेंगे हम लोग तब तो पार्वती जी मैं चाहूंगा की आप जैन सर के बारे में क्या जानते हैं थोड़ा सा वो भी बताइए और फिर एक बहुत ही सुंदर गीत आप उनके ही फिल्मों का ही गाएंगे ज्यादा बेटर होगा उनको भी अच्छा लगेगा कुछ यादें ताजा हो जाएगी है ना जयंत सर जैन, मैंने बहुत सी मूवीज देखी है जैसे कि सर बताया था तेरे नाम अजब प्रेम की गजब कहानी बिल्लू रावड़ी राठौड़ बहुत सी मूवीज मैंने देखी लेकिन ये नहीं मालूम था की सर से साक्षात्कार भी मेरा होगा तो आज रमेश ने करवाया है खुशी हुई कि सर के साथ आज शो करना है तो सुबह से मतलब आज क्या गाना है सर से क्या बात करनी है सर से क्या बोलना है कुछ भी दिमाग में नहीं चल रहा इसी तरीके से आके क्या करूंगी क्या बोलूंगी तो मैंने एक दो सॉन्ग सेलेक्ट किए शायद आपको पसंद आए सर एक तो तेरे नाम का ही है पवन प्रभाती जग को जगाते घबरे भी करते हैं पंख पे सिंधु पके सिंधु सिंह मंगल मंगल सौरभ सौरभ सारा भुवन इन चरणों में चढ़ाई ai reeda tha bhagwan mastiya o ka hai raandura teya mo o ka hai मुझको तेरा नाम तेरा जो वे मेरा सब है तुझ पे है ये जीवन इन चलो aayi tere nadaa bhau mai ne basiya hu aa ram daratiya aa aa thank you sir kya baat hai सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल था कि आपके सामने सा आपके सामने सामने कौन गीत गीत प्रस्तुत प्रस्तुत किया किया तो उसमें से एक सर मैंने आपके सामने। बहुत सुंदर जैन सर कैसा लग रहा है आपको बहुत प्यारा मतलब सुन की बात है तो उसमें तो मेरी महारत नहीं है लेकिन कान मेरे बहुत अच्छे हैं मैं सुन सकता है तो मेरे उस लिए पहला काम हमने किया था। बहुत लेकिन उसका कुछ भी जिक्र होता है या उसका कुछ भी कहीं सुनने को मिलता है आज भी कहीं पब्लिक प्लेस में होते अचानक से उस फिल्म का कुछ गाना बज जाता है तो मैं उस पूरे समय से उस पूरे संघर्ष से गुजर जाता हूँ पल भर में मेरे आपके सामने वो पूरा चित्र दौड़ जाता है कि, जाता है कि, जाता है कि तस तस गुजर रहे थे और कैसे पहला आशा का एक पल्लू में, में, कदम रख रहे हैं तो उसका बड़ा अच्छा रहा इस फिल्म के जरिए मुझे ये रियलाइज हुआ था वो आगे वो तो बार बार साबित हुआ है ये फिल्म तब तो आई थी जब सलमान खान साहब का थोड़ा एक जिसको तो हम कहते हैं ना करियर में थोड़ा स्लो पीरियड आया हुआ था कुछ समय था तो उनकी फिल्में इतनी नहीं आई थी या जो आई थी वो इतनी चली नहीं थी और ये तो इतिहास है कि तेरे नाम बहुत बहुत ज्यादा कामयाब उस समय की फिल्म है, है तो सलमान खर का एक कमबैक हुआ था उस फिल्म के बाद से जो आज तक उनको फिर मुड़के पलट के देखना नहीं पड़ा और इसी फिल्म से युमेश रेशमिया हमारे म्यूजिक डायरेक्टर का उदय भी हुआ था क्योंकि उनकी सबसे सुपर डुपर हिट संगीत उस साल उस पूरे समय का काल का संगीत तो फिल्म में दिया था तेरे नाम के लिए तो ये दोनों के लिए तो मैं अपने आप को मन में न कहीं इन सब का लकी मैस्क समत हूँ तो कब से ही जैसे कि मैं फिर बाद में जैसे डॉन फिल्म में मैंने काम किया था तो उस समय फरहान अख्तर साहब और रितेश सिद्वानी साहब इन्होंने मिलकर उसमें शाहरुख खान साहब भी पार्टनर थे इन लोगों ने मिलकर नई कंपनी बनाई थी और वो लोग बड़े चिंतित पहली फिल्म है बड़ी फिल्म है और कैसे होगा क्या होगा वो तब का इतिहास था डॉन फिल्म जबकि सौ दो सौ तीन सौ उन्होंने दुनिया भर में बहुत बड़ा उन्होंने कहते दिखाया था लेकिन मैं अपने आप को मानता हूँ की मैं ही उस फिल्म का शुभ गुण था जो फिल्म चली थी मेरे मेरा कुछ उसमें एक नमक का ही सही लेकिन उसमें था तो होता है कि आपको पता नहीं होता कि आपको ये क्या चीज शुभ साबित हो रही है तो मैं तो हर बार मानता हूँ कि नहीं शुभ हो तो मैं जिन जिन ऐसे प्रकल्पों में रहा जब रावी राठौड़ आई थी तब राक्षय कुमार साहब बहुत सारी कॉमेडी फिल्में करके अपना अच्छे हीरो का हीरो के साथ बहुत सारी कॉमेडीज आ रही थी और वो चिंतित थे मुझे शूटिंग के दौरान उनसे बातचीत में उन्होंने कहते मैंने उनसे सुना की मैं यार मैं एक्शन हीरो हूँ मुझे वापस एक्शन हीरो ही बना रावी राठौड़ फिर से दोबारा खड़े करने वाली डोंट एंग्री मी तब से बने थे तो मैं मैं और उस समय भी तालाब का राजकुमार निकल आता है भविष्य मैं सोचता हूँ का एक, एक, तो एक उनके रास्ते का एक लकी स्टोन रहा है रण साहब के साथ भी उनका भी फिल्म जो उनकी सबसे सुपर डिप्रोज पहली फिल्म रही है वो है अजब प्रेम की गजब कहानी जी जी जी तो आ, भागे मेरा मैं उस फिल्म का भी हिस्सा हूँ और उसके बाद रणवीर सर भी जो है अपने कामयाबी के परवान पर है और नो डाउट सभी लोग कामयाब है उस समय के बाद से अच्छी बात है मेरे लिए कि मैं ऐसे सारे प्रोजेक्ट का हिस्सा रहा हूँ आपको मैं हमेशा गौरवित महसूस करता हूँ की चलो ये मेरे लिए भी एक अच्छा इतिहास है जो अंत था क्या रह जाता है आपकी कामयाबी आपका पैसा सब आपके पास रहता है लेकिन जो खुशी जो आप तो संजोते तो उन उन यादों की प्रोजेक्ट्स समझौते हैं क्योंकि या ये जो चीजें होती कैमरा पे जो चित्रित हो जाती है एक बार ये आज आजीवन रहेगी हम रहेंगे ना रहे हम आज भी 1930 सौ तीस में उन्नीस बनी फिल्म जो तो सत्तर अस्सी साल पहले बनी फिल्म देख सकते हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आज भी हम जो काम कर रहे हैं ये पचास सौ दो साल बाद भी हमारे मान इतिहास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 जैन सर जी को सुनाना चाहूंगी और बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे जैन सर जी के साथ जुड़ने का मौका मिला सुनिए सर एक छोटा सा गीत दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भर मन की भोली आशा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 जी बहुत बहुत सुंदर बहुत बढ़िया चलिए आगे बढ़ते हैं और मुझे लगता है जैन सर उसको यूट्यूब पे भी देख रहे जी मैं तो सुनूंगा प्यारा गाया प्यारा गाया आपने बहुत भी बहुत प्यारा है आप जैन सर के बारे में क्या जानते हैं कौन सी फिल्म अभी आपको बहुत सारी चीजें तो बता दी उन्होंने फिर भी आपने कुछ देखा हो सुना हो याद आता है कुछ और राठौर का सर छोटे हाँ। तो सॉन्ग मेरा बहुत फेवरेट है ये मेरा दिल सर ने मतलब एकदम ऐसी चुनिंदा फिल्मों में काम किया है बोल सकते हैं <laughs> सारी फिल्म बहुत एक्सीट है सर की डॉन का गाना सुनाई थोड़ा सा एक दो लाइन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 वो महफल जिसका मुझे अरमा है पल पल एक हलचल दिल में एक तो है आने को है वो हलचल जिसका मुझे अरमा है के बदले में जान लो नजर आना ये मेरा दिल प्यार का दीवाना ये मेरा यार का दीवाना थैंक यू सर वर्डिंग थोड़ी देर दूरी क्योंकि एकदम से याद नहीं बड़ी बात नहीं बहुत दिल खुश हो गया मैं फिर उस समय में बहुत यार आपने बहुत ही प्यारा गाया है तो बहुत बहुत पड़ता है महत्वपूर्ण गया था। दुण दुण दुण बनी तब था। और उतना ही लोकप्रिय रहा पहले समय में जब हेलन पर अपनी अदाकारी पेश की थी और डॉन के समय दोबारा जब बनी हम लोगों ने की थी तब करीना कपूर जी ने इस गीत पर अदाकारी करी थी जो मुख्य नायिका होने के बावजूद उन्होंने जिसको आजकल की भाषा में आइटम नंबर कहते थे उन्होंने किया था मैं मैं भी भी भी लकी लकी हूं क्योंकि इस इस फिल्म फिल्म फिल्म में में था था था था और इस फिल्म के गीत मुझे शिरकत करने का मौका लगा सबसे बड़ा जो आपने वो वो गाना है वो भी पुरानी फिल्म से दोबारा लिया गया था जो था पान जी। पान बंदा उस गानेकत हम लोग और भाग्य रहा उन लोगों के साथ तब काम कर पाया और उसकी मेरे पास कुछ याद है अगर मैं आपके तो आप जब पुराने डॉन बच्चन सर के साथ बनी थी अमिताभ बच्चन साहब के साथ तब उस वो, फिल्म पर कोरियोग्राफी जो होती है नृत्य निर्देशन जो होता है वो किया था श्री पी एल राजब ने उस समय के बड़े मंजिल और बड़े नामचीन कोरियोग्राफर थे पी एल राज साहब तो क्यूँकि जब हमारा फिल्म बन रही थी तो, तो दुनिया में नहीं थे परंतु उस फिल्म के समय उनकी सहायक रही असिस्टेंट रही सरोज खान जी सरोज खान जी अब हमारे बीच नहीं मासी रिसेंटली उनका तो जी वो तब तो हमारे निदेशक महोदय ने उनको तो इस गीत की कोरियोग्राफी के लिए खास तौर पे बुलाया था हम लोग इस हिस्से का शूटिंग करने के लिए बाहर विदेश गए थे मलेशिया में थे वहां पे शूटिंग चल रहा था यहाँ पे सरोज खान जी को बुलाया गया था ये गाना खास तौर पे करने के लिए तब दो तीन दिन में शूटिंग करके खत्म किए जाते हैं क्योंकि तो समय कितना देंगे बट ये गाने के लिए खासतौर पर सात आठ दिन का समय रखा गया था क्योंकि ओरिजिनल गाउन है ऊपर हमारे चाहने वालों का बड़ा ध्यान होगा बिल्कुल तरीके से करना है बिल्कुल जमा के करना है तो इसके लिए सरोज खान जी यहाँ से अपना कोरियोग्राफी का पूरा टीम डांसर्स का टीम लेकर के आई थी पूरा रिहर्स करके आई थी और पहला एक दिन को तो सिर्फ रिहर्सल के लिए मिला था तो, तो लोग अपना डांस रिहर्सल करने लगे कि वो टीम जो असिस्टेंट होते वो शाहरुख खान साहब को और प्रियंका चोपड़ा जी को स्टेप समझा रहे थे कि ये एस एस आपको करना है बाकी लोग बाकी ग्रुप को समझा रहे ये आपको स्टेप करनी है म्यूजिक बजाया जाता था बार बार हम उसको कर रहे थे सब लोग तो मैं भी जो था मुझे लगा कि मैं क्योंकि इस फिल्म के हिस्से का किरदार हूँ और मैं भी इस गीत के समय इस सीन में हूँ <laughs> तो मैं अगर तो मुझे भी डांस करना पड़ेगा ना तो हाँ। मैं भी उनके साथ देखा देखी इकलवी की तरह आख खड़ा होकर सारी स्टेप्स मैंने कर ली और चूंकि अच्छा। मैं रंगमंच से आल तो से मेरा नाता है हमारा लोक नृत्य वगैरह की हमारी पहली थोड़ी सी तैयारी तो मैंने वो तुरंत अपने स्टेप्स और बहुत बेहतरीन तरीके से मैं करने भी लगा और सरोज खान जी देखते अरे वाह ये बच्चा भी अच्छा कर रहा है ऐसा तो थोड़ी देर बाद अकबर साहब ने क्यों सरोज खान जी को कान में जाके काम आसी लेकिन ये जो है जयंत जो है ये यहां का एक लोकल कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं किरदार है हमारी फिल्म का तो असल वो उसको लोकल बस्ती वाला दिखाया तो वो इतना अच्छा बेहतरीन डांस नहीं करेगा तैयारी से हीरोन को सब माफ होगा अचानक सिंगर डांस कर अच्छा गा सकते हैं बट बाकी किरदारों को तो अपनी सच्चाई के साथ रहना होता है रियलिटी के साथ तो उन्होंने सरोज जी को समझाया कि ऐसा ऐसा है तो फिर सरोज खान जी ने मुझे बुलाया बेटा इधर आओ जैन सुनो ऐसा है कि आप स्थानीय किरदार हो तो आप नहीं कर सकते तो मेरा छोटा सा मेरे शहर में मेरे देश में लोग देखेंगे और कहेंगे अरे जैन कितना बेताला नाच रहे थे तुमको अच्छा नहीं लग रहा मेरा अच्छा करना चाहिए जीवन का एक अच्छा मौका इतना लोकप्रिय गीत है तो वो कहा तो लेकिन फिर मुझे सरज भी नहीं मुझे दिलाता दिया और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो मैं हमेशा लेकर चलूंगा गुरु गुरु होता है तो, जी जी. तो जो मुझे कि आप अपने किरदार के साथ गुरु रही हो अब आपके लिए ये चैलेंज है कि आप आपके नृत्य आता है बाई डिफॉल्ट आपकी ताल पे कदम पड़ेंगे अब आपको उसको अपबिट करना है अब अगर आप इस मायने में करके दिखाते हो और अपने किरदार के साथ सच रह सकते हो जो नशा है उस पर भाग चढ़ी हुई है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 शिरकत भी बहुत अच्छे मेरे क्लोज शॉर्ट लगे हैं जो अमूमन बाकीक्टर आर्टिस्ट के लगते नहीं हैं शाहरुख खान साहब इतने करीब mm -hmm. करीब गाल से गाल भिड़ाए हुए और ऐसे -से में <laughs> पर दिस पर दिस पर मोमेंट से अगर आप देखेंगे तो आपको तो पता चलेगा की कि कितना उन्होंने और एज ए ट्रीब्यूट टू माई कंट्रीब्यूशन टू दैट मेरे डायरेक्टर वारान साहब ने वो गाना जो खत्म किया तो उस एंड का शॉर्ट जो है एंड का फ्रेम जो है उसमें आपके हीरो मल्टी मिलियन डॉलर ना शाहरुख खान साहब दिखते हैं ना लाखों दिलों की धड़कन प्रेरणा टुकमा दिखती है वो दोनों जबकि निकल जाते हैं और मैं इतना बड़ा अपना चेहरा लेके हांडे अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा की बहुत छोटी छोटी चीज है जीवन तो भर का हमारे संचित है जो हमें आत्मविश्वास और एक नई प्रेरणा देता है आगे के सफर के लिए बड़ी प्यारी मेरी याद और सरोज जी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनका हाल ही में निधन हुआ है एक बहुत ही राम ने खो दिया। बट मेरा सौभाग्य कि मैं उनके उनके साथ कुछ समय बिता पाया, उनके पाया। निर्देशन में काम कर जैन जी बात ही अच्छा लग रहा है आप अपने जीवन के कुछ अनमोल क्षण फिल्मी दुनिया के हमारे साथ साझा कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है और जिस तरह से हम लोग संघर्ष तो है हर जगह संघर्ष है हर नए चीज को करने के लिए कहीं कही ना कहीं आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है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 तो मैं चाहूंगा कि कुछ नाटकों के बारे में भी बताइए थिएटर आर्टिस्ट कैसे बने आप थिएटर में किस तरह के रोल आपने अदा किए हैं थोड़ा सा उसकी यादों को भी ताजा कीजिए रंगमंच का जैसे कि आपने भी शुरुआत में मेरा परिचय देते समय बताया कि मैं बचपन से बहुत छोटा रहते हुए मैंने पहला कदम रखा है जबकि शायद वो कदम भी सही से नहीं पढ़ते होंगे बहुत छोटा था मैं वो अट्ठाईस साल का रहा होगा जब प्ले ग्रुप कहते हैं ना हम लोग बालवाड़ी जिसको कहते हैं कि हम वहाँ पढ़ने जाते थे तो वहाँ पहला नाटक और माउसर वो कुट बता दी मैंने चूहे को डराया के सिंह के नीचे बैठे चूहे को डराया तो उस चूहे की भूमिका में मैं था मूचक की भूमिका में और वो मुकम्मल ना था उसमें मेरी एंट्री थी कि मैं कब आके चूहे के नीचे हो सिंहासन के नीचे छुपता हूँ कब मैं रानी को डराता हूँ कब बिल्ली आके मुझे डरा के वहां से भगाती हूँ रानी खुश होकर उसको इनाम देती है वगैरह इससे भी पूरा तय था तो प्रॉपर आपके एंट्री जानना एक ढाई साल की उम्र में और प्रॉपर उस एग्जिट पे जाना म्यूजिकल था क्यूँकी छोटे बच्चों के लिए है तो म्यूजिक तो उसका अंग होना ही जरूरी था तो ये सब क्या था तो नाटक पहला मुझे तब का याद है उसकी सारी मुझे एंट्रीज एग्जिट आज भी याद पड़ती है और मुकम्मल तो नाटक जो मैंने पहला अपनी उम्र के ढाई साल में किया था लास्ट तो मैं बड़ा ही औपचारिक होकर के बड़े सदैव शब्दों में बात कर रहा हूँ अदरवाइज हम कलाकार जो होते हैं बड़े ही सांस्कृतिक भाषा में या थोड़े लेड बैक तरीके से बात करते तो तब मैं दोस्तों आपने तो यह तो यह तो यह से कलाकारों से बात करते हुए कहता हूँ उनसे थोड़ा अभिमान से कहता हूँ की मैंने ढाई साल में पहला नाटक किया है सुन लो मुझे अनुभव की बात सुनाओ मेरे उम्र के करीब करीब बराबर मेरा अनुभव है इस क्षेत्र में अभिनय तो की, की बड़ी अच्छी परंपरा रही है तो मैं बचपन से ही जिसको तो हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल थिएटर थिएटर में जुड़ा रहा नाटक करता रहा मतलब बाल कलाकार मैंने काम किया फिर जब कॉलेज में गए तो हमने तो नाटक भी किए जिसमें मतलब नाटक गिनवाऊ तो मैंने आज तक नहीं कम से कम सत्तर पचहत्तर फुल लेटकों में प्रधान भूमिकाएं अदा की है, है, है, है। विजय तेंडुलकर साहब है मोहन राकेश साहब है हमारे साहब है।, है, है।, है।, है इन सब के नाटकों में मैं कहीं ना कहीं शिरकत भी पाया ये मेरा भाग्य रहा और विश्वविद्यालय के जो होते हैं तो उनमें मैं बतौर युवा सहभागिता मेरी रही है हैं उनमें भी अच्छे अच्छे नाटक और अच्छे अच्छे काम किए बतौर कलाकार मेरी तब शिरतक रहती थी लोक नृत्य में भी मैं हिस्सा लेता था लोग गीत में मैं हिस्सा लेता था अब आप दोनों जो कलाकार हमारे सामने आए उनके सामने तो मैं मतलब सूरज को दिया दिखाने वाली बात है लेकिन हाँ जो गीत जो में गए थे का मैं सबसे तो अच्छा सिंगर हूँ अगर मैं कहना चाहूँ अपना परिचय कहना चाहूँ वो सब नाटक में आप जानते हैं क्योंकि प्रशिक्षण भी मैंने आगे नाटक का या तो एनएसडी वगैरह में तो विशेष रूप से संगीत का अंतर्भाव होता ही होता है नाटक में तो उसमें जो गाना पड़ा वो गाया मैं मैंने वो एक अपनी परिपाटी बना रखी है आजीवन क्योंकि जब बहुत छोटे समय से मैंने शुरू किया तो मैं सबसे कम्फर्टेबल फील करता हूँ सबसे आसान मुझे लगता है रंगमंच मेरे लिए सबसे सहज वहा होता है जब लोग कहते हैं कि कैमरा इजी है यहाँ पे आप कट कर सकते हो दोबारा प्ले कर सकते हो या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 प्रोत्साहित और प्रभावित कर रहा होता है उस पल जिसको हम तो कला कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट कहते हैं तो परफॉर्मिंग आर्ट का जो नशा है वो नाटक ही देता है रंगमंच देता है बाकी ये तो प्रायोगिक कला है जिसको हम सिनेमा कहते हैं ये सिनेमा इजाद इजाजुड़ है जो पेंटिंग आप चित्र बना तो वो पचास साल बाद भी कोई देख सकता है दूसरे कैमरे में भी कोई देख सकता है लेकिन नाटक आपके सामने वहां बैठ के आपको प्रस्तुति करते हुए देखने वाली कला है तो उसका महत्व बहुत है मेरे जीवन में अच्छे अच्छे नाटक मैंने नाटक किया था शेक्सपियर का नाटक जिसका मूल नाम अंग्रेजी में मर्चेंट ऑफ़ वेनिस वेनिस वेनिस हिंदी है, हु. तो है का सौदागर जिसकी कहानी आपने सुनी होगी कि में पुराने उस वेनिस की बात करते हैं वेनिस शहर में एक सौदागर होता था जो बेचारा वहां पे जाति प्रथा थी तब अः और यहूदी लोगों के बीच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 मुकदमा अदालत में जाता है यार वो किस्सा तो सबको पता है कि शायला कहता है कि कि कहता मुझे या तो मेरी वापस तो ही मैं मानूंगा की तुम कर्जे से मुक्त हो वो मुकदमा आपको सबको पता है उस नाटक में मैंने शायला किरदार मैंने लिखाया था और वो नाटक हमें निश्चित करने आए थे वो हिस्सा लंडन से रॉब नाम की ड्रामा कंपनी के एक्टर डायरेक्टर उनके साथ अमने किया था वो मेरा और उसके बाद मैंने मराठी नाटक है संगीत एकट प्याला एकट प्याला मतलब एक ही प्याला जो राम गणेश गढ़ का नाटक है वो जब उन्नीस मुझे लगता है तीस के दशक का नाटक है वो उस समय शराब के ऊपर आपका प्रबोधन करने के लिए शराब के खिलाफ की आप शराब नहीं पीनी चाहिए इसके ऊपर वो नाटक है कि एक ही प्याला वो जो दिखे? एक प्याला आपको ऑफर करता है और आपको पहला प्याला लेते हो वो आपका घात करता है तो आपको दिखे? मना करते समय एक प्याले को मना करना है एक ही प्याला आपको मना करना है तो आपका जीवन संवर जाएगा उसमें सुधाकर सिंधु जीवन की कहानी है कि सुधाकर एक लब्ध प्रतिष्ठित इंसान है बहुत अच्छा कामयाब वकील है लेकिन उसका एक दोस्त है जो एक दिन कहता है कि तू इतनी कामयाबी किस काम कीजिए अगर तू इसे एंजॉय नहीं करता होता है वो जीवन में बहुत दिखता है लेकिन इस नाटक नायक की भूमिका अदा की थी हमने तो बतौर अभ्यास का नाटक किया था उन्नीस सौ इक्कीस के दशक में जब नाटक होते थे तो स्त्री पात्र सिंह नहीं करती थी महिला कलाकार नाटकों में नहीं काम करती थी पुरुषी महिलाओं के काम करते थे तो आपने सुना होगा बाल गंधर्व बाल गंधर्व तब के बहुत मशहूर श्री पार्टी कलाकार थे बहुत खूबसूरत थे मतलब सामने कहते थे लजा जाती कि बाल गंधर्व की तस्वीर देखोगे तो मेरी क्या देखोगे ऐसा उनके बारे में कहा जाता है और उनका मतलब नाटक के दौर में तब सिनेमा भी नहीं था तब सिनेमा था उस दौर बाल जैसी साड़ी नाटक में पहनेंगे वैसा फैशन चलता था औरतें तो वैसी साड़ी खरीदने के लिए दुकान जाती थी और भीड़ मुड़ती थी और ऊंचे दामों में साड़ियाँ बिकती थी जो गहने बाल गंधरव पहनेंगे जो साज श्रृंगार करेंगे वो सब फैशन में होता था वो तो बाल गंधरव कैसे नाटक करते थे उसका एक उदाहरण के रूप में हमने वो नाटक जब किया था उन्होंने नायिका सिंधु का पात्र किया था जो एक आदमी की पत्नी है जिसने बहुत वैभव देखा है लेकिन बाद में उसका पति शराब के नशे में बर्बाद हो जाता है और वो गरीबी दिखनी पड़ती है तो वो गरीब कैसे होती ये सब और उसमें संगीत भी था उसमें गायन भी था और हमने ये मराठी तो से हिंदी में प्रस्तुत किया था और कुछ उसके गीत मैंने हिंदी में किए थे और एक गाना भी पढ़ा था उसमें तो बड़ा नहीं करूंगा की वो गाने वाली विषय के आगे में पूरा गाना गाऊ बट उसकी मुझे एक लाइन याद आती है सुधाकर एक दिन शर्मिंदा महसूस करता है कि आप मैं अपना घर परिवार तहस महस कर दे रहा हूँ मेरे बच्चे को दूध पिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है तो ये बहुत बुरी बात यार आता है कहता है कि सिंदु, सिंदु देख मैंने आज से शराब को हाथ लगाना नहीं है मैं बच्चे की कसम खा के कहता हूँ मैं शराब नहीं पीऊंगा नहीं पीऊंगा सिंधु खुश हो जाती है क्योंकि सच आज के बाद शराब नहीं पियेंगे नहीं और वहां वो एक पद गाती है जो मैंने मूल मराठी में ही रखा था कि दर्शकों को मराठी का भी आए तो वो गाती है प्रभु अज गमला मनी तो चला मनी तोचला प्रभु अज गमला मणि तोचला प्रभु अज गमला मणि तोचला प्रभु अज गमला मणि तोचला प्रभुज गमला मणि तोचला हमुत मधुर शब्द हम मधुर शब्द ऐसा श्रवणी सकल माधी प्रतीकत्र होते हासला मनी तो सला प्रभु जी कमला मनी तो सला प्रभु अजला मनी तो सला प्रभु बहुत सुंदर सला कह रहे हैं प्रभु का मुझ पर तो संतोष हुआ है और आज उसने मेरी बात सुन ली है मेरे पूरे प्राण कानों में आ गए है मेरे चलिए बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया इसमें और मुझे लगता है की ये मैसेज हमारे सभी खास जो फैमिली में ये सारी चीजें होती है जहाँ पर पती पीने में लग जाता है तो मुश्किल हो जाता है ऐसे में हमें जो है इन सारी चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है आपने एक मैसेज भी दिया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 तो आइए मैं जाते जाते मैं कहूँगा कि अभी हमारे दो कलाकार थोड़ा थोड़ा गीत तो गाएंगे ही लेकिन मैं चाहूंगा कि आप कुछ डायलॉग जरूर सुनाइए हिंदी फिल्मों के जो आपके हैं एक दो जो याद हो फिल्म से ज्यादा मुझे पसंद आएगा मैं नाटक का एक संवाद सुनाऊ ताकि वो जो आपके दिल को छूए फिल्म के डायलॉग जो दिल को नहीं छूते आपको छूते छू करके चले जाते मैंने अभी शेक्सपियर का नाटक शायलॉग की बात करी थी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 तो जब उसके पास वो मांगने आते हैं तो शायल उनको प्रत्युत्तर कैसे देता है बाद में अंततः वो उनको ऋण देता है लेकिन तब वो अपना तो उस पर वो उगल देता है को तो मुझे अभी याद नहीं इतने वर्षों बाद में शायद बोलूँगा लेकिन नाटकीय चीज है जो करीब रहती है तो वो संवाद में प्रयास करता सुनाने तो शायल बोल है उन व्यापारियों से जो उसके पास अभी मदद मांगने आए ऋण उधार मांगने नमस्कार तो आप मुझसे ऋण मांगने आए में। तो श्रीमान क्या कहूं मैं आपसे क्या कहूं श्रीमान याद है आपने मुझे अपमानित किया है आपने मुझे कहा है यहूदी ठूका है मेरे इसी यहूदी चेहरे पर अपनी लात से मुझे अपरिचित अपरिचित्व की तरह अपने धर्म से दूर हटा दिया है और यह सब उसके उपयोग के लिए जो मेरा अपना मेरा धन और आज आप ये कहने आए कि शाहौक हमें दे दो दो तीन हजार स्वर्ण मुद्राएं ऋण के रूप में तो मैं हाथ जोड़ के आपसे यही कह सकता हूं कि श्रीमन आपने मुझे अपमानित किया प्रताड़ित आप कहा आपने मुझे विश्वासघाती कहा और इस सब इसके वजने में आपको दे देता हूं तीन हजार स्वर्ण मुद्राएं परंतु तो श्रीमन इसके पूर्व मुझे एक बात बताई क्या अंतर है आप मुझे पे? जिस अन्न से आप पोषित होते हो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 अगर कोई यहूदी किसी ईसाई पर अत्याचार करता है तो ईसाई मजहब के मुताबिक क्या है उसका न्याय है बदला तो जब ईसाई सब किसी यहूदी पर लगातार अत्याचार करते रहे हो तब तो ईसाई मजहब के मुताबिक क्या है उसका न्याय है बदला, बहुत बहुत बड़िया, बहुत मजा आ गया, बढ़िया, बढ़िया। लग रहा है आपने बहुत सुंदर डायलॉग्स भी बताए और उसको करके दिखाया थैंक यू सो मच चलिए अब जाते जाते मैं कहूंगा कि पार्वती जी सर के लिए आप जाते जाते कौन सा एक गीत सुनाना चाहेंगे आप कैसे चाहे जरा बताना पाए पाई बती देखू जो बाकी अखी तुझे समझ तू तु जाने ना तू जाने ना तू जाने ना जाने नाम मिलके भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों मिलो के है पासले तुम से न जाने क्यों अनजाने हैं सिलसिले तुमसे न जाने क्यों सपने है, पल को तले तुमसे न जाने क्यों कैसे बताए क्यू तुझको चाहे यारा बताना पाए बातें दिलों की देखो जो बाकी तुझे समझ तू तु जाने ना तू जाने ना तू जाने ना जाने ना तू जाने थैंक यू सो मच सर सर एक, एक, एक बात कहना चाहूंगी अगर जैन सर परमिशन दे तो आज 27 सितंबर वर्ल्ड डॉटर्स डे भी है तो मैं उस पर एक गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ अगर सर प्लीज प्लीज प्लीज मुझे बहुत आनंद होगा अगर आप ये गाएं तो जरूर मुझे बहुत खुश लड़के की तरह लड़की भी मुठ्ठी बांध के पैदा होती है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 दुल्हन की तरह माँ का ओढ़ते हैं, भूख लगे तो रोते हैं लोरे सुन कर सोते हैं आते हैं दोनों की जवानी बात है दोनों की कहानी दोनों कदम मिलाकर चलते हैं। दोनों दीपक बनकर जलते हैं लड़के की तरह लड़की की नाम रोशन करती है कुछ भी नहीं अंतर फिर क्यों जन्म से पहले मारी जाती है बेटियां बेटियां बेटियां बेटिया बेटिया बेटिया सर बहुत बढ़िया बहुत सुंदर मजा आ गया आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉ की मंगल कामना ही है करते हैं एक और डॉक्टर भरका जी आप क्या सुनाना चाहेंगे अभी सर की एक्टिंग देख के मुझे भी कुछ एक्टिंग करने का मन करा तो मैं एक्टिंग नहीं कर सकती बट एक्ट कुछ गाना गाती हूँ शमशादी का गाया हुआ है गाना एक्टिंग दिल में आना रे आके फिर ना जाना रे आके फिर ना जाना रे छम छमा छम छम राजा बन के आना रे मोहल्ले के जाना रे मोहल्ले के जाना रे छम छमा छम छम चांदनी रात होगी तारों की बारात होगी चांदनी रात होगी तारों की बारात होगी पहले पहले प्यार की पहली पहली बात होगी पहले पहले प्यार की पहली पहली बात होगी तेरा आके फिर न जाना रे वो आके फिर न जाना रे छम छम छम छम थैंक यू सर बहुत बढ़िया बहुत सुंदर थैंक यू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 स्थापित किया है मैं जोड़ना चाहूंगा बड़े रोल का समय आ गया है और मैं बड़े रोल करता हूँ अगर आप लोग समय <laughs> आए तो फिलहाल मेरी नई वेब सीरीज रिलीज हुई है हुआ। पर हंड्रेड, नाम कर, हंड्रेड मतलब सौ हंड्रेड तो आ, स्पेलिंग इंग्लिश हंड्रेड लेकिन वह हिंदी वेब सीरीज आपको तो बहुत आनंद आएगा देखकर और उसमें मैं बहुत खतरनाक दबंग भूमिका में हूँ कलाकार है वो भी बहुत वर्षों बाद वापस और मैंने कहा कि जैसा मैं लकी मैथकॉट हूँ लकी हूँ लोकप्रिय और उनका कमबैक अच्छा तो और आप बहुत एक थोड़ा कॉमेडी भी और थोड़ा सा तो ना एक महिला सशक्तिकरण भी कह सकते हो तो और एक समाज के अच्छे बुरे अंगों पर विचार करने वाला और पूरी फैमिली के साथ देखे जाने वाला वेब सीरीज पहले तो ये बताना चाहूंगा आजकल लोग डर जाते वेब बहुत ज़्यादा हिंसा होगी या देखे। देखे। देखे। देखे। मैंने अपने बेटे बेटे बेटे के के के साथ साथ छोटे वर्षीय देख सकते, सकते हैं इसकी आपको एक झलक मिल जाएगी और एक फिल्म भी मेरी रिलीज हुई है इसी दौरान तालाबंदी के दौरान आपने शायद देखी देखे देखे भी हो या तो, तो आप देखिएगा फिल्म का नाम है घूमकेतु घूम केतु होता है वैसे घूमकेतु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 जो लोग हमारे साथ फेसबुक से या, या यूट्यूब से जुड़े हैं उन लोगों से मैं निजी रूप से अभी तो संपर्क नहीं कर पाया इस चर्चा के दौरान लेकिन मैं सबका आभारी हूं और मैं सबका रहने रहूंगा और सबके लिए मैं अच्छा काम करूंगा जो वो महसूस करेंगे कि हम इनको कभी मिले हैं या मिलेंगे जयंत सर आपने भले जो मूवीज है डोन अजब प्रेम की गजब कहानी राबड़ी राठौड़ इनमें भले रोल छोटे थे लेकिन वो रोल काफी यादगार थे तो जी, जी। उसी से मतलब जब आज सर से मालूम चला था कि आपके साथ शो रहेगा तो यादगार जो रोल्स थे वो वही दिमाग में थे और आज सर से साक्षात्कार होगा काफी समय बाद लाइफ में से मैं मिलना चाहती थी कि हाँ ये रोल्स कर रहे हैं आज उनसे तो साक्षात्कार होना जी, जी जी जी और इसका सर्टिफिकेट जिन लोगों के साथ काम किया उन लोगों ने हर बार दिया है मैंने मुंबई में आने के बाद जितने लोगों के साथ काम किया तो एक डायरेक्टर या एक प्रोड्यूसर के साथ एटलीस्ट तीन बार काम किया क्योंकि उन्होंने एक बार काम करने के बाद याद रखा कि अरे ये तो बंदा है और अच्छा काम कर रहा है और दूसरी बार और तीसरी बार बुलाया है तो ये रेयर होता है बॉलीवुड या हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कि किसी को दोबारा मौका मिले इतने लोग बैठे क्यूँ में तो सलमान खान जी को बार बार फिल्म लेना अलग बात होती है और बाकी किरदारों को रिपीट करना ये उनकी अच्छी कला और अच्छे वर्ताओं की निशानी होती है जो मैंने आपके शब्दों को हमेशा सही साबित किया भविष्य में भी करूंगा <laughs> बहुत बहुत धन्यवाद तो शुक्रिया आप सभी को और जैन सर बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए दो लाइनें कहना चाहूंगा जो इंसान जितना दुखों में जला है उसके अंदर उतना ही बड़ा कलाकार पला है तो चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल है करते हैं और डॉक्टर वर्खा एंड पार्वती कुमार जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे शो शु में आकर शो में एक लाइवनेस रहा हमेशा की तरह <laughs> <laughs> और जैन सर खुद हमारे साथ जुड़ गए और अपनी कहानियों को बया किया और आशा करता हूँ कहीं ना कहीं आप सभी को मोटिवेशन मिला ही होगा उनके कहानी को सुनकर उनके किरदार को उनके छोटे छोटे बड़े बड़े रोल्स जो भी उन्होंने किए हैं तो दिल से किए हैं और इसीलिए उन्हें बार बार बुलाया जाता है जैसे उन्होंने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी कलाकार को डबल टिबल रोल देना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ पर तो